बारहवा पाठ दमयंती का स्वयंवर बहुत समय पहले विदर्भ देश में राजा भीम राज्य करता था उसकी बेटी राजकुमारी दमयंती बड़ी सुंदरी थी। एक बार बाग में घूम रही थी उसके सामने एक हंस आकर उतरा उसने मनुष्यों जैसी आवाज में कहना शुरू किया कि राजकुमारी मैं निशद देश के राजा नल की ओर से आया हूं उसको तुमसे बड़ा प्रेम है तुम्हारे बिना वह शायद मर जाए उस जैसा सुंदर और वीर राजा संसार में कोई नहीं तुम्हें उससे योग्य पति और कोई नहीं मिलेगा अपने पिता से कहो कि वे तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करें स्वयंवर की खबर सुनकर राजा नल यहां आएगा और तुम उसको अपना पति चुनोगी इन बातों से राजकुमारी के मन में नल के लिए प्रेम जाग उठा और वो उदास रहने लगी राजा भीम ने दमयंती को उदास देखकर सोचा क्या करें कहीं मेरी पुत्री बीमार न न पड़ जाए मैं अपनी बेटी के के लिए क्यों कोई अच्छा सा वर खोज लूं सोचकर उसने स्वयंवर की घोषणा कर दी और चारों ओर के राजाओं को निमंत्रण भेज दिए विदर्भ की राजकुमारी दमयंती की सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि चार देवताओं ने भी उससे विवाह करना चाह नीचे धरती पर उतर कर, रास्ते में उन्होंने नल को देखा बातों बातों में देवताओं ने नल से वचन ले लिया कि उनके लिए कुछ सेवा करेगा तब उन्होंने कहा कि नल राजकुमारी दमयंती के पास जाकर हमारी ओर से ये कहो कि वो हम में से किसी एक को अपना पति चुन ले ऐसा करने को नल तैयार नहीं हुआ तब देवताओं ने कहा तुमने हमें वचन दिया है क्या अपने वचन का पालन नहीं करोगे ये सुनकर नल को बहुत दुख हुआ उसने कहा मैं अपने वचन का पालन जरूर करूँगा दमयंती के महल में आकर नल ने उसे ये सब बातें बताई दमयंती ने कहा राजा तुम इस बात की चिंता न करो तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है अब ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें दरबार में फूलों की माला पहनाऊं। दूसरे दिन सब राजा लोग दरबार में आए दमयंती फूलों की माला हाथों में लेकर आई उसने देखा कि वहां एक नल की जगह पांच नल बैठे हैं चारों देवताओं ने ये जानकर कि वह नल को अपना पति चुनना चाहती है नल का रूप धारण कर लिया राजकुमारी ने सोचा उनमें कौन कौन नकली है और कौन सा असली फिर दमयंती ने देखा कि चार नलों की छाया नहीं पड़ती है और उनके पाव धरती नहीं छू रहे हैं ये सब देवताओं के लक्षण हैं। तब उसने असली नल के गले में फूलों की माला पहना दी और उसकी पत्नी हो गई